द्रं कर्णे श्रेदेव भद्रं पशे माक्ष स्थिर स्वाशस्त्रुभसेते पलता जया ओ शांति शांति शांति परिषद मंत्र के ऊपर विचार चल रहा था के उस पुरुष ने किया विचार विचार किया के किया के विषय में ऐसा इकक्षाम करके सिर के क्रम को लेकर के कि किस क्रम से सृष्टि करना है ऐसा विचार किया उसके ऊपर में सांख्यो ने कहा कि नहीं पुरुष करता नहीं है पुरुष केवल भोगता है कर्ता प्रधान है प्रकृति है प्रधान शब्द से बोलते हैं उसको प्रकृति कहते हैं जो कालीन प्रकृति है जब सारा संसार प्रकृति में लीन हो रखा है तीनों गुणों के सामने अवस्था उसी का नाम प्रधान उनकी भाषा में है प्रधान कहते हैं जब काल आ जाता है तो गुण नाम से बोलेंगे सदुगुण रजुगुण तमोण विक्षोभ को प्राप्त हो जाएंगे विक्षित हो जाएंगे अपने अपने कार्य करने हलचल हो जाएगा कार्य करने लग जाएंगे तो गुण नाम से कहेंगे और चुपचाप अवस्था में है प्रलय काल में उसमें प्रधान शब्द से बोलते हैं प्रधान करता है चेतन केवल उपभोक्ता है पुरुष केवल उपभोक्ता है मुस्लिम का है तो उसी उन्हीं के साथ में शास्त्रार्थ चल रहा था आत्मा में कर्ता भोक्ता मानने पर आत्मा के बंद मोक्ष व्यवस्था आदि नहीं बनेगी इत्यादि शांति ने कहा तो इन्होंने कहा औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व को लेकर बंद मोक्ष शास्त्र की व्यवस्था हो जाएगी वास्तव में पुरुष निरुपाधिक है न उसको बंद है न मोक्ष है जो शास्त्र जितने भी हैं औपाधिक अवस्था को लेकर ही प्रवृत्त हुई है बंद मोक्ष आदि व्यवस्था शास्त्र करते हैं इसको लेकर इत्यादि चर्चा चल रही थी उसमें तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो कुछ भी नहीं जो है जो अनौपाधिक रूप है वास्तविक स्वरूप है चिन्ह मात्र स्वरूप परमात्मा है आत्मा है अनुपाधिक अवस्था के आत्मा उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्ववादी तो तो संसार है ही नहीं तो जब संसार है तो आत्मा में ही है वेदांत का कहना है कब औपाधिक अवस्था में जब उपाधि अवस्था में है तो संसार है कर्तृत्व भोक्तृत्ववादी है उससे रहित होने पर तो कर्तृत्व तो नहीं इत्यादि कहा किंतु सांख्यो का कहना क्या है सांख्य भी पहले तो शुरू में आत्मा में आरोपित कर्तृत्व तो को मान लेते हैं फिर बाद में वेद होने के कारण उससे डरते हैं उनके यहां सारे के सारे वस्तु परमार्थ है वास्तविक है मान कल्पित नहीं है कल्पित वस्तु, वस्तु को मानते ही नहीं है सत्य है सब सत्य है उनके सब सत्य है एक व्यावहारिक नाम को वस्तु नहीं हो गया। वेदांत में एक तीसरा वाद है व्यावहारिक सत्ता है तीन सत्ता प्रातभाषिक सत्ता पारमार्थिक सत्ता बीच में व्यावहारिक सत्ता है ये जगत सत्य माना जा रहा है व्यवहार अवस्था में व्यावहारिक काल में। परमार्थ दशा में सत्य नहीं है ये वेदांत का कहना है वो व्यावहारिक सत्ता को मानते ही नहीं उनके यहाँ दो ही सत्ता है प्रातिभाषिक सत्ता रज सर्वादी प्रातभाषिक सत्ता है और बाकी वस्तु पारमार्थिक सत्ता है क्योंकि सत्कार्यवाद है उनका कार्य सत है उनका सांख्य मत में कार्य सत है वेदांत भी सत्कार्यवाद है सांख्य भी सत्कार्यवाद है किंतु दोनों में भेद है वेदांती कहते हैं ही कार्य रूप में दिखाई पड़ता है वृत्ति का ही घट रूप में दिखाई पड़ती है सत्य माना कार्य की अपेक्षा कार्य सत्य होता है मूल कारण तो सत ही है तो सत ही कारण रूप में कार्य रूप में दिखना है ये कार्य सत कार्य सतकार्य सत वेदांत तो ऐसा है रज्जु ही सर्व रूप में देखना है वो सब मान करके चलते वहां इनका कारण कार्य सत है कार्य जैसे घटा घटाधि कार्य हैं असत नहीं है सत है कल्पित नहीं है वास्तविक है सांख्य मत के अनुसार होता क्या है कार्य जो भी होते हैं कारण से उत्पन्न नहीं होते आरंभवाद नहीं है ये ये परिणाम बाद वाले हैं आरंभ बाद नहीं है। घट उत्पत्ति के पहले घटनाम की वस्तु है ही नहीं कपाल में घट का अभाव है कौन सा अभाव है प्राग अभाव है अब घट नहीं है वहा घट बाद में कालांतर में पैदा होता है माने आरंभ बाद है नैयायिकों का ये कहते हैं नहीं, नहीं, उस कपाल में घट पहले से विद्यमान है ये जो कपड़े में तंतु में वस्त्र पहले से विद्यमान है अगर अविद्यमान हो तंतु में प, प, पट न हो तो उस स्थिति में तंतु में जैसे पट का अभाव है रेत में भी तो पट का अभाव है तो पट चाहने वाला व्यक्ति जो जुलाहा आदि होगा वो रेत को क्यों नहीं लाता वो धागा को क्यों नहीं ढूंढता उसको पता है यहां कपड़ा है कारण में कपड़ा छिपा हुआ है कारण में कार्य छिपा हुआ है ऐसे मानता है तेल चाहने वाला व्यक्ति अगर तिल में तेल का अभाव हो उत्पत्ति के पहले अभाव हो तिल में तेल न हो ठीक है तो उस स्थिति रेत और तेल बराबर हो गए तेल चाहने वाला तिल कोई क्यों लाता है ढूंढ के लाता है रेत को क्यों पेराई करता है ये सांख्यों का कहना है कार्य है मान उत्पत्ति नहीं होता उपलब्धि और अनुपलब्धि दशा हो जाती है कार्यो की जैसे एक सर्प है कभी बिल में घुस जाता है कभी बिल से बाहर आ जाता है वैसे ही कार्य जो होता है कभी कारण में छिप जाता है, है नष्ट नहीं हुआ है कभी बाहर निकलता है सांप के दिल में घुसना और बाहर आना जैसा माने यह कपड़ा जो है कभी धागा में छिपा हुआ होता है कभी अपने रूप में आ जाता है यह सत्कार्य उनका है सांख्यों का सत्कार्य ऐसा कार्य शत है क्योंकि वेदांत उनका है सदैव कार्य और सत्कार्य सत ही कार्य रूप दिखता है तो परमार्थ सत वस्तु ही आज नामरूप उपाधि के कारण कार्य रूप में दिख रहा है सत्कार्य ऐसा है तो नई आयकों का आरंभवाद है कार्य की उत्पत्ति के पहले अपने उपादन कारण में कार्य का अभाव रहता है प्राग अभाव बोलते हैं जिसको अभाव रहता है कालांतर में साधन जोड़ने के बाद वो उत्पन्न होता है ऐसा मत है तो ये सांख्य लोग क्या मानते हैं शुरू में तो औपाधिक कर्तित्व मानते हैं में चेतन में फिर औपाधिक शब्द उनके हो हाँ होने पाता तो प्रत्यक्षादी प्रमाण से बाधित हो जाता है तो औपाधिक भेद लेकर के चलना मुश्किल पड़ जाता है व्यावहारिक सत्ता को यदि माना होता तब तो औपाधिक सत्ता को मानने की बात थी किंतु व्यावहारिक सत्ता को मानते हैं दो ही सत्ता उनके यहाँ सत्ता और पार्थिक सत्ता दो ही सत्ता को लेकर चलते हैं स्थिति में इनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है तो पहले तो चेतन में आरोप करते हैं आदि जड़ भाग में देखा गया है फल भोगते समय में चेतन को सुख दुख का अनुभव फल क्या है सुख दुख का अनुभा? अनुभा होता है चेतन को होता है तो पुरुष में भोगतृत्व दिखाई पड़ता है और प्रधान में कार्य दिखाई प्रधान माने प्रधान कार्य जो शरीर आदि है उसमें कर्तृत्व दिखाई पड़ता है प्रत्यक्ष प्रमाण तो यही बोलता है इसलिए आगम बाह्य होने के कारण अगर मानते होते तो वेद में दोनों प्रकार की व्यवस्था बनाई हुई है औपाधिक भेद है अनुपाधिक अभेद है यह दिखाया हुआ है किंतु वो नहीं मानते आगम बाह्य है वेद बाह्य है वेद बाह्य होने के कारण से वो कर्तृत्व मानने से परमार्थ कर्तित्व मान नहीं औपाधिक कर्तृत्व तो मानने में उनको प्रत्यक्ष प्रमाण बाधित कर जाता है इसलिए वो वहां से डर जाते हैं कर्तृत्व तो मानने में डरते हैं इसलिए भोक्तृत्व तो केवल मानते हैं परमार्थ वास्तविक भोक्तृत्व है हम भी आत्मा में भोक्तृत्व मानते हैं हम काल्पनिक तो मानते हैं औपाधिक भोक्तृत्व मानते हैं किंतु वो वास्तविक मानते हैं औपाधिक नहीं मानते तो भोक्तृत्व आत्मा में है प्रधान में कर्तृत्व ऐसे मानते हैं तो नैयाई का आकर के उनके ऊपर में पड़ जाते हैं वो बोलते हैं जब भोगता मान लिया आप को तो करता क्यों नहीं मानते हम तो दोनों मानते हैं मानते आई करता दोनों मानता है तो उनके मत के द्वारा खंडित हो जाता है कहता है ये नष्ट हो जाते हैं अपने सिद्धांत से प्रच्युत हो जाते हैं सांख्य लोग ऐसा कल के वाष्य में कहा था आगे कहते हैं ये तो सांख्यो की गति हो गई अब सांख्य भी छोड़ने वाली नहीं है नई आय आरंभवादी है तेल पे तेल नहीं है नई मत वो तो जब कोल्डू आदि होगा सब कुछ होगा तैयार होगा उसके बाद वो तेल पैदा हो जाता है आरंभ बाद है पहले कारण में कार्य छिपा हुआ नहीं है सांख्य के में छिपा हुआ होता है नई आई के मत में नहीं होता छिपा हुआ पैदा होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है ऐसा मानते हैं तो सांख्य लोग कहेंगे पहले से कारण में कार्य यदि हो तो फिर उस, -उस कारण को क्यों ढूंढता है वो कार्य करने वाला व्यक्ति जो वस्तु चाहिए उसी के विशेष कारण को ढूंढता है अभाव तो सर्वत्र ही होगा उसका जब कार्य कारण में कार्य न हो उपादान कारण में कार्य न हो तो अन्यत्र बराबर है, है तो अन्य वस्तु को क्यों नहीं लाता हो उस वस्तु को बनाने के लिए वही वस्तु को क्यों ढूंढता है इसके मतलब कारण में कार्य है ऐसा करके नई आयकों का खंडन करते हैं सांख्य लोग ये बोलना चाह रहे हैं ठीक है तर ही सांख शिक्षक से तार्किकस्य मतम ग्राह्य अतः तब यह कि सांख्य का मत ठीक नहीं हुआ सांख्य को शिक्षा देने वाले नैयायिक आदि जो हैं कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों मानते हैं आत्मा और वास्तविक मानते हैं औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व तो वेदांति तो तो भी मानते हैं कर्ता बहुत आत्मा ही है औपाधिक अवस्था में किन्तु वो वास्तविक तो मानते है कितना भेद है वास्तविक कर्तृत्व भोतृत्व मानते हैं ये, तार्किक जितने भी हैं तभी सांख्य शिक्षक से तार्किक है साक्ष्य को शिक्षा देने वाले जो तार्किक हैं अन्य नैयायिक आदि जो हैं उनके मत ग्रहण किया जाए फिर तो वो कहते हैं आत्मा को करता भूखता दोनों मानते हैं इत्यादि मानना है गायम तथा कर भाषा में कहा तथा इतरे तार्कि कहा अन्य तार्किक का मत भी लेना संभव नहीं है क्यों सांख्य सांख्य बिहन पूर्व विक्रिया है सांख्य के द्वारा वो भी को प्राप्त हो जाते हैं अन्य तार्क सांख्य खंडन कर देता है सांख्य का मत का अन्य तारिक खंडन करते हैं परस्पर ये एक दूसरे का मत का खंडन करते हैं ये कहा तथा इतर ही का अन्य तारक भी जितने भी सांख्य ही बिहन पूर्व है सांख्य के द्वारा अपने सिद्धांत से प्रच्युत हो जाते हैं परस्पर विरुद्धार्थ कल्पना इस प्रकार से एक दूसरे के दूसरे नष्ट हो जाते हैं दोनों का सिद्धांत नष्ट हो जाते क्यों परस्पर विरुद्ध वस्तु की कल्पना करते हैं विरुद्धार्थ कल्पना परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध वस्तु का कल्पना कर जाते हैं एक दूसरे से भिन्न विरोध कल्पना करने से दोनों मत च्युत हो जाते हैं कहा कैसे प्युत होते हैं दृष्टांत देकर के बोलते हैं भाष्यकार आमिषार प्राणी नो हो जैसे मांस के टुकड़े चाहने वाले प्राणी होंगे आमिष टुकड़ा कहीं पड़ा होगा जैसे पक्षियां लड़ लड़के मर जाते हैं ठीक इसी प्रकार आमिषार्थी नहीं व प्राणी नो जैसे आमिष चाहने वाले प्राणी है उन्हें स्थिति ऐसी हो जाता है ये दोनों तार्किक होता सांख्य और अन्य तार्किक अन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शित एक दूसरे का एक दूसरे के प्रमाण और अर्थवान्य विषय विरुद्ध अर्थ विरुद्ध प्रमाण दिखाने वाले हैं दोनों भिन्न भिन्न प्रमाण देते हैं और भिन्न भिन्न अर्थ की कल्पना करते हैं सांख्य के बाद मत नैयायिक नहीं, नहीं मानता नैयायिक के बाद सांख्य नहीं मानता एक दूसरे के मत का प्रहार होता है दोनों अन्य विरुद्ध मानार्थ दर्शित एक दूसरे के अन्योन भिन्न भिन्न विरुद्ध जो प्रमाण है मानव प्रमाण और अर्थवान्य विषय दोनों के देखाने के कारण परमार्थ तत्वाद दूरम एवं अपप्रेशन थे जो वास्तविक परमार्थ वस्तु है उसे दूर खींचे जाते हैं परमार्थ वस्तु तक पहुंच नहीं पाते दोनों के दोनों नहीं पहुंच पाते परमार्थ तत्वाद दूरम एवं अपप्रषण थे दूर ही इनको खींचा जाता खींचे जाते, जाते हैं सब सांख्य भी अन्य तार्किक भी एक दूसरे के विरोध होने से जब हमसे लड़ने आते हैं तो सब एक द्वैतवादी बन के आते हैं इनमें आपस में जो मतभेद है जब नया एक लड़ने आ जाए वेदांति को क्या करना चाहिए सांख्यों को पूछना चाहिए ये ठीक बोल रहे हैं क्या वो बोलेगा गलत बात चलेगा क्यों भूते न प्रेतम योजय तो ऐसे एक न्याय युक्ति है जो भूत लड़ाई करने आए तो सामने नहीं जाना क्या लगा देना प्रेत को लगा रहे प्रेतम योजा ऐसी युक्ति है जब भूत सामने आ जाए अपने आप नहीं जाना उसके बाद दूसरे को लगा रहे सांख्या आ जाए तो बोलना नहीं आय को पूछना यह ठीक बोल रहे क्या बोलेगा नहीं गलत शुरू हो जाएगा दोनों का तो, तो दूरमेषण है दोनों के दोनों ये दूर हो जाते हैं परमार्थ तत्व वास्तविक वस्तु से दूर हो जाते हैं अतः तन मतम इसलिए इनके मत को आदर नहीं देना चाहिए मुमुक्षों को जो मुमुक्ष होंगे उनको इनके मत के प्रति आदर नहीं देना चाहिए अतः तन मतम द्वैतवादी का जो मत है सांख्य हो जाए अन्य तार्कि को इनके मत को मान मत सिद्धांत इनके का अनादृत्य अना करके एकत्व दर्शनम वेदांत एक उपनिषद का जो विषय है एकत्व दर्शनम एकत्व दर्शन ही ज्ञान एकत्व दर्शन ही वेदांत का अर्थ है प्रयोजन है वेदांत अर्थ तत्व वेदांत के अर्थ जो वस्तु है वास्तविक वस्तु एकत्व दर्शन अवेद ज्ञान अवेद दर्शन यही है प्रति इसके प्रति एकत्व तो दर्शन के प्रति आदरवंतो मुख यहाँ पर तात्पर्य है आदर देने वाले मुमोक्ष बेरांत वेदांत दर्शन जो एकत्व तो दर्शन है उसके प्रति द्वैत दर्शन के प्रति नहीं जो अद्वैत दर्शन है एकत्व तो दर्शन उसके प्रति आदर देने वाले हो जाएं इति तार्किक मत मत दोष प्रदर्शन के उचित है इसलिए तार्किक मत का कुछ दोष दर्शन यहाँ दिखाया जाता है वास्तविक तत्व वास्तविक रूप से हम दोष दर्शन नहीं करते हैं किसी की दोष दृष्टि हमारी नहीं है हमारे अपने शिष्यों को बचाने के लिए कहीं उनके बहकाव में न जाए इसके लिए थोड़ा दोष दर्शन दिखाया जाता है किंचित तार्किक मतों का जो दोष दर्शन है यहाँ कुछ कहा जाता है थोड़ी बहुत कहा जाता है अस्मावीर हमारे से ऐसे किया जाता है न तो तार्किक मत तात्पर्य जैसे वो तात्पर्य तत्परता से दोष दर्शन एक दूसरे का दिखाते हैं हम इसको देखकर नहीं करते है ऐसा नहीं ये कहा टिप्पणी है नंबर की विरुद्धमान विरुद्धमानदी विरुद्धमान अर्थ दर्शित कहा था उसके ऊपर कहा अत्र विरुद्धमान इति युक्त पाठ होना चाहिए अर्थ शब्द न हो भाष्य में तो अच्छा होता केवल विरुद्ध मान दर्शितत्वाद इतना पाठ तो अच्छा मान माने प्रमाण विरुद्ध प्रमाण दिखाते हैं एक दूसरे के मत के खंडन करने के लिए सांख्य और अन्य तार्किक आपस में ऐसा चलता है कहा तो अर्थ शब्द रहो केवल विरुद्ध मान मान माने प्रमाण लगाएंगे तो मान शब्द का अर्थ आ जाएगा प्रमाण हो जाएगा प्रमाण तो पाठ युक्त है यथास्कृत हेतु तो अब जैसा भाष्य में माना है मानार्थ है विरुद्ध मानार्थ सब है यथाश्रत हेतु विरुद्ध मानम अर्थ अगर जैसा पाठ है वैसा हो तो विरुद्ध प्रमाण और विरुद्ध अर्थ की कल्पना करके दोनों नष्ट हो जाते प्रमाण भी भिन्न भिन्न देते हैं और विषय भी भिन्न भिन्न कल्पना करते हैं मान विभिन्न विषय अर्थवन विषय का दर्शी मन से इत्यादि विग्रह ऐसा विग्रह करके योजना करना ये बता दिए तथा अतर उत्तम भाषण का है उसी प्रकार ये बात इसने कहा है कहा का, खंडन कार ने कहा ऐसा श्रीहर्ष जी ने कहा है, है अपने खंडन खंड में कहा है सदबुद्धि सुखम निर्वाधि ऐसा कहा है विवाद निक्षिप्य विरोधोद्भव कारण विरोधो उद्भव कारण विरोध की उत्पत्ति का जो कारण है भेद दर्शक वेद ज्ञान द्वैत ज्ञान दर्शन यही है विरोध को बनाने के कारण अद्वैत में कोई विरोध होगा नहीं द्वैत में विरोध होता है तो कहते हैं विरोध उद्भव कारण विरोध के उत्पत्ति के जो कारण है उद्भव माने उत्पत्ति के कारण माने भेद दर्शन कारण होता है भेद दर्शन द्वैत दर्शन यही विवाद एवं निक्षिप विवाद करने वालों में छोड़ करके जो विवाद कर रहे हैं विवादत्सु सत्यमंत्र विवाद करने वाले जो व्यक्ति हैं आपस में लड़ने वाले जो सांखे और नैयाई गादी हैं इन्हें में छोड़ देना छोड़ करके विरोध के उद्भव करना विरोध के कारण क्या है विरोध उद्भव कारण विवाद जो विवाद करने वाले लोग हैं उन्हें फेंक करके उसको छोड़ करके तई संरक्षित सदबुद्धि तई उनके द्वारा उनसे संरक्षित सदबुद्धि ये ने आगे वेदविद शब्द है जिसने उनसे अपने सद्बुद्धि को रक्षित कर लिया इन तार्किकों से तई उन तार्किकों से संरक्षिता सदबुद्धि बहुगुरी समाज करना संरक्षिता सद्बुद्धि ये न सदुद्धि जिसने रक्षा की है सद्बुद्धि की, की, की रक्षा की है जिसने अद्वैत बुद्धि की रक्षा की है जिसने शोकम निर्भाव तत्वता होता है और वही सुख को प्राप्त करता है वही सुख प्राप्त करेगा अद्वैत दर्शन वाला ये कहा और भी बात है भाष्य में कहते हैं किंचा भोक्तृत्व कर्तृत्व विशेष आपत्ति तुम कहते हो आत्मा में भोक्तृत्व तो स्वरूप विक्रिया है चिन्ह स्वरूप विक्रिया है किंतु कर्तृत्व तत्वांतर परिणाम सांख्य बोल रहा था पहले भाष्य में बोला था माने तत्वांतर परिणाम होता वस्तुंतर हो जाता है कर्तृत्व किंतु भोक्तृत्व उसका स्वरूप ही है इसलिए कोई दोष नहीं है ऐसा सांखों ने कहा था उसके ऊपर मैं आक्षेप कर रहा हैं वादी सिद्धांत बोलते हैं कि किंच भोक्तृत्व तो कर्तृत्व यो जो दो धर्म है तुम तो एक भोक्तृत्व तो मानते हो पुरुष में और कर्तृत्व तो मानते हो प्रधान में ये दोनों विक्रिया दोनों क्रियाएं तो विक्रिया है ये दोनों विकार है कर्तृत्व भी ये विकार है तो भोक्तृत्व भी विकार है, तो विकार है। दोनों विकारों में विशेष अनुपत्ति विशेष तो सिद्ध नहीं होता कर्तृत्व स्वरूप भूत है और भोक्तृत्व तत्वांतर परिणाम ऐसा विशेष सिद्ध नहीं होता सांक्यों ने कहा था तो कर्तृत्व तो तत्वांतर परिणाम है वस्तुंतर हो जाता है इसलिए पुरुष में नहीं है वो चिन्ह मात्र स्वरूप है निर्लप है और भोक्तृत्व उसका स्वरूप ही है कहा था किन्तु वो हो नहीं सकता एक सिद्धांतिकार है किंचृत्व कर्तृत्व विक्रिय जो भोक्तृत्व और कर्तृत्व जो दोनों के दोनों विक्रिया है वो दोनों का विशेष अनुपत्ति दोनों में कोई विशेषता तो होती ही नहीं सिद्ध नहीं होता का नाम असौ कर्तित्व जात्यंत्र भूता भोक्तृत्व विशिष्टा सिद्धांत पूछते कौन है वो का नाम असौ असू का वो जो कर्तव से भिन्न जात्यंतर भिन्न वन प्रकार के जो भोक्तृत् भोक्तृत्व विशिष्ट विक्रिया क्या है वो जो कि कर्तृत्व से भिन्न रूप विक्रिया भोक्तृत्व क्या है वो ये कहते हैं का नाम आश वो क्या है वो क्रिया विक्रिया जो कर्तव्य है जो जातंतर मानते हो जिसको जात्यंतर भूता भोक्तृत्व कर्तृत्व से भिन्न भिन्न प्रकार जातंतर अन्य जाति होने वाला जो भोक्तृत्व विशिष्ट विक्रिया क्या है वो बताओ वेदांति पूछते हैं ये तो भोक्त वो पुरुष कल्पित है करता जिससे तुम ये कल्पना करते हो तुम लोग क्या कल्पना पुरुष भोक्ता ही है कर्ता नहीं है वो तो विक्रिया क्या विशेष है दोनों है कर्तृत्व और भोक्तृत्व में क्या विशेषता है जो कि केवल पुरुष को भोक्ता ही मानना ये तो जिस क्रिया के बल से जिस विक्रिया के बल से भोक्त कल्पित है न करता सांख्य ही तो कल्पित कल सांख्य के द्वारा पुरुष को ये कल्पना की जाती है क्या भोगता ही है पुरुष करता नहीं और प्रधानमंत्रो कर्तृ और प्रधान करता ही है न भोक्तृक्ता नहीं क्या विशेषता है बताओ पुरुष और उस दो विक्रिया जो बताइए जिसको बल पर पुरुष को भोगता ही है मानना मानना और के को करता ही है है ये ये दोनों तो विशेषता क्या है बताओ ये पूछ रहे हैं आगे शांखे कुछ बोलना चाहेगा उसका खंडन करेंगे फिर ठीक टीका देखें तस्या सांख्य में शिक्षित ग्राह में इतना प्रश्न था कि सांख्य मत ग्राह्य नहीं है तो फिर अन्य को का मत ग्रहण किया जाए तो कहते हैं भी उसका भी अन्य का मत भी जो होगा उस मत का भी अन्य का जो इतर तार्किक का मत होगा उनका भी सांख्य में शिक्षित होता है सांख्य सिखाते हैं करता नहीं हो सकता आत्मा भोक्ता ही होता है सिद्ध करता तो तो ही सिद्ध करता है चेतन को शुद्ध का अनुभव चेतन को होना है क्रिया चेतन नहीं करता ऐसा दिखाई पड़ता है ऐसा शिक्षा देते हैं कश्यप सांख्य ने शिक्षित तत्व अन्य तार्किक भी सांख्य द्वारा शिक्षित हो जाता है इसलिए न तद विग्राही मत भी ग्रहण करना ठीक नहीं अन्य तार्किक का मत ग्रहण करना ठीक नहीं कहा तभी कश्य तार्किक मत हम ग्राह्य इतिहास संख्या न कश्यप फिर कौन से तार्किक का मत ग्रहण करना चाहिए सांख्य पक्ष का लेना चाहिए अन्य तार्किक का यह प्रश्न उठेगा तो किसी का भी नहीं सांख्य का भी नहीं अन्य का भी नहीं कहा तरी कार्कि तार्किक मत ग्राह्य कौन से तार्किक का मत ग्रहण करने चाहिए प्रश्न आया तो कहते न कश्य दोनों का नहीं सांख्य का भी नहीं अन्य तार्किक का भी किसी का भी नहीं, नहीं। कहां परस्पर विरुद्धार्थ कल्पना भाषण परस्पर विरुद्ध की कल्पना करने वाले नहीं इसलिए दोनों का मत ठीक नहीं कहा तही तरही तार्किक मतम किम दूषित है फिर वह आपस में लड़ते हो एक दूसरे का मत पर प्रहार कर रहे हो तो फिर तुम्हारे द्वारा उनका मत का खंडन क्यों किया जाता है वेदांती के द्वारा ये प्रश्न है तरही तोया मान वेदांती ना तुम जो वेदांती हो तुम्हारे द्वारा तार्किक मतम किमर्थम दूषित है फिर तार्किकों मत का किस लिए दूषित किया जाता है क्यों विरोध दिखाते हो ये कहा तो कहते हैं परस्पर में तैय दूषित्वा तब तद्व एवं देशवादि प्रसंग और आगे बोलता है पूर्ववादी बोलता है कि परस्पर में तय दूषित एक दूसरे के मत का एक दूसरे के मत खंडित हो रहा है तुम क्यों बीच में पड़ के दूषित करते हो फिर उसको शंका ए तब तद्व एवं देशवादिपत प्रसंग तुम्हारी भी वो स्थिति आज वो परस्पर झगड़े में पड़े हैं द्वेश के कारण तुम भी द्वेष आदि दोष से युक्त हो जाओगे उनके मत के दूषित करने लग जाओगे तुम भी कहा तब तदवदेव उनके समान ही द्वेशादिमत्व प्रसंगा चेषादिमान बन जाओगे तुम भी द्वेशे इत इसके उत्तर में कहा अतः कहा अतः तन मतम अनादृत उन मत को आदर न देकर के वेदांता तत्व तत्त्त एक प्रति आदरवंतो मुश्यु ये यहाँ तात्पर्य है थोड़ा सा कुछ उनके मत को द्वेष दिखाने का कारण यही है हमारे जो अनुयायी हैं वेदांत के अनुयायी लोग उनके मत के प्रति आदर ना देने वाले हो जाए मुमुक्ष लोग इसके लिए थोड़ा उनका मत का उद्भावन किया यहाँ हमें तात्परता तात्पर्य में उनको दोष देखना हमारे कोई मतलब नहीं हम केवल उनके मत का दिखा इसलिए दिखा रहे हैं वेदांत लोग वहां वेदांत लोग उसमें अनादर दे करके मुमुक्ष लोग वेदांत की तरफ हो जाए इसके लिए श्लोक में कहा था विवदत्सु एवं निक्षिप्य विरोधो कारण इस जो श्लोक में कहा था विरोध उद्भव कारण विवधसु एवं निक्षिप्य विरोध के उत्पत्ति का जो कारण है वो कारण को क्या करना विवाद करने वालों में ही छोड़ दे छोड़ करके ये जो कहा था तो इसका अर्थ करते हैं विरोध उद्भव कारण किया क्या पारमार्थिकता या भेद दर्शन देखो कल्पित भेद तो हम भी मानते हैं जीव ब्रह्म में भेद मानते हैं माया ब्रह्म में भेद मानते हैं कल्पित भेद मानते हैं ठीक है तो किंतु वास्तविक भेद नहीं हमारे यहाँ औपाधिक भेद मानते हैं किंतु उन्होंने क्या माना हुआ है पारमार्थिकया भेद दर्शन वास्तविक रूप से भेद दर्शन उनका मान औपाधिक भेद मान्य वस्तु नहीं है औपाधिक भेद मानने लग जाए तो हम घरे लगाए उनको किन्तु औपाधिक भेद नहीं मानते वास्तविक भेद मानते हैं दो इतारी यही है पारमार्थिकया भेद दर्शन वास्तविक रूप से भेद दर्शन का है वो भेद दर्शन को वहीं छोड़ करके कहा ऐसे जो विरोध के कारण वास्तविक वेदर्शन यही है जो है वो विरोध का कारण है उसको वो विवाद करने वाले में छोड़कर उनके उनसे जो संरक्षित सदबुद्धि है अद्वैत बुद्धि है अद्वैत बुद्धि वाला व्यक्ति जो होगा वो सूखम निर्वाधित वेदवेदता जो होगा वो उपनिषद का ज्ञाता और सुख प्राप्त करता है यह श्लोक में कहा था इसी का उक्त कारस्पर उत भेदर्शन के लिए भाष्यकार दिखाया पहले परस्पर दोष दर्शन का बताया दोष दर्शन दिखाया कुछ भाष्य भेद दर्शन का उसे ग्रसित होने से अद्वैतम एवं निर्दुष्टम अद्वैत निर्दुष्ट है अद्वैत मत ही ऐसा निर्दुष्ट है निर्दुष्ट निश्चित बुद्धि ऐसा निश्चय कर बुद्धि वाला सद्बुद्धि का अर्थ ऐसा बुद्धि वाला जो व्यक्ति होगा निश्चित बुद्धि वाला होता हुआ सर्विकल सारा विकल्प जितने भी द्वैतादी विकल्प है उससे शांत हो जाता है अपने अद्वैत भाव में शांति से बैठ जाता है ऐसा उस श्लोक का अर्थ है कहांचित क्रिय यदुक्तम भाष्य में कहा था द्वत ये दोष प्रदर्शन किंचित उच्चते कहा था अस्ता उसके प्रति आदर न दें इसके लिए कि दो, कुछ दर्शन दिखाए जाते हमारे द्वारा कहा था उसका अर्थ कर रहे हैं दोष दर्शन किंचित क्रियते यदम ये जो भाष्य में कहा था दोष प्रदर्शन किंचित उच्चते कहा था उसके बारे में तदेव प्रपंच का विस्तार करते हुए कर्तृत्वादेर आरोपित परेरा वक्तव्य विद्या ये कहना चाहते हैं कि जो कर्तृत्दि धर्मा सांख्यों के द्वारा भी मनवादियों के भी औपाधि ही मानना होगा आरोपी मानना पड़ेगा ये सिद्धांत बोलना चाह रहे तले वस्तार करते हुए कर्तृत्व आदि कर्तृत्व तो भोक्तृत्व जितने भी हैं वह आरोपी तत्वों में वास्तविक नहीं मानना होगा उनको भी आरोपी तत्व है परेवापी भी सांख्यों को भी वक्तव्य मिथ्या किंच इत्यादि कहा भाषा कहा किंच देखो भोक्तृत्व तो में विशेषता क्या है जो एक मान तो, तो मान रहे हो और तो मानने में क्या आपत्ति है आरोपित तो किंच जो तो तो कर्तृत्व भोक्तृत्व तो की चर्चा एक में भोक्तृत्व मानना एक में कर्तृत्व मानना जो उनके मत है उसके लिए कहा दो दोनों विक्रिया है एक क्रिया है दोनों भोक्तृत्व तो भी एक विक्रिया है विकार है कर्तृत्व तो भी एक विकार है ये दोनों विक्रिया में विशेषण अनुभूति विशेष सिद्ध नहीं हो सकता क्यों कार्व तो जाता भोक्तृत्व विशेषा तो विक्रिया क्या है वो कर्तृत्व से भिन्न जो भोक्तृत्व विशिष्ट विक्रिया क्या है वो उत्तर नहीं दे पाएगा सांखे ये तो भोक्ता योग सकल में थे जैसे कि तुम न करता पुरुष भोक्ता ही है करता नहीं ऐसे कल्पना करते हो तुम लोग और प्रधान तो करत्री है और प्रधान करता ही है न भोक्ता न भोक्तृति ऐसे जिससे बोल रहे हो क्या विशेषता बताओ ये कहा ठीक है तथा आदो भोक्तृत्व कर्तृत्व विशेष ऐसे भक्तों में इसमें क्या होगा पहले दोनों की विशेषता नहीं बता पाएगा ही साइंध है से अतिरिक्त भोक्तृत्व क्या सिद्ध हो जाता है विक्रिया क्या विशेषता उसमें सिद्ध तो नहीं कर सकता विशेषता नहीं बता सकता है ये कहा तत्र आदो पहले भोक्तृत्व तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो कर्तृत्व तो दोनों का विशेष विशेष बोलना संभव नहीं है अशक्य होने से तयोर तो आश्रय व्यवस्था होना संभव होती जब उनके भिव... पहले ये दोनों भिन्न सिद्ध हो जाए कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशेषता हो जाए तो उनका आश्रय भिन्न भिन्न दिखाना तब संभव होगा भोक्तृत्व तो का आश्रय कर पुरुष है कर्तृत्व तो का आश्रय प्रधान है कहना बनेगा किंतु पहले ये दोनों में विशेषता सिद्ध नहीं कर पाओगे कर्तवृत्व तो में तो उनका आश्रय तो दूर रहा प्रधान और पुरुष तो दूर रहा ये कहते हैं त्र आदव पहले माने प्रधान और पुरुष के पहले कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो की विशेषता बदलानी होगी नहीं बता सकते क्यों कहा तत्र आदो भोक्तृत्व कर्तृत्व है विशेष से भोक्त कर्तृत्व भोक्तृत्व की जो विशेषता है हमने जो पूछा भाष्य में पूछा का नाम अशोक कर्तृत्व विशेषता भोक्तृत्व इत्यादि जो पूछा था उत्तर नहीं दे पाएगा कर्तृत्व भोक्तृत्व कर्तृत्व विशेष तयोर आश्रय फिर उसका आश्रय लेना है किसको पुरुष और प्रधान को तयोर तो आश्रय व्यवस्था ना संभव रही उसके आश्रय की व्यवस्था तो संभव ही नहीं है जब कर्तृत्व भोक्तृत्व व्यवस्था ही नहीं पाती है उसके आश्रय के बारे में दूर की बात नहीं आश्रय कर पुरुष और प्रधान का आश्रय बनाना है कर्तृत्व का आश्रय प्रधान भोक्त का आश्रय पुरुष को बनाना संभव नहीं यही सिद्धांत ने है। सांख्य बोलेगा नहीं हम व्यवस्था बनाते हैं दोनों की विशिष्ट है विशेष है पुरुष भोक्तृत्व विशेष तो है कर्तृत्व की अपेक्षा विशेष है पहन जाएगा टीका देखिए आशय अविद्वान शंका व विशेषम संगत अभिप्राय सिद्धांत का अभिप्राय न समझ आशय मान अभिप्राय का जो अभिप्राय है दोनों विक्रिया बराबर है तो एक की अपेक्षा दूसरे में विशेषता क्या है यह जो पूछा उत्तर ने कहा सिद्धांत के अभिप्राय को नहीं समझने वाला आशय मान अभिप्रायम अविद्वान मने, अभि मने अजान न जानता हुआ सिद्धांत अभिप्राय को नहीं समझ रहा है सांख्य वह शंका अवसर उत्तम विशेषम संकते पहले शंका करते समय में कहा था सांख्य ने पुरुष चिन्हमात्र है और प्रधान परिणामी है तत्वांतर परिणामी है इसलिए वो कर्तृत्व वहां संभव है इत्यादि कहा था उसी को दोबारा कहना चाहता है एक आशंका अवसर उत्तम शंका तम तम के अवसर में जो कहा था सांख्य ने उसको विशेषम शंक देव विशेष रूप से शंका करता है एक ननु करके वाज्य के सांख्य बोलता है ननु उत्तम पुरुष चिन्ह मात्र पहले हमने बता दिया पुरुष चिन्ह है चेतन मात्र है वो चिन्ह मात्र है उक्ता पहले कहा हमने सच स्वात्मस्तव विक्रियते और वो अपने आप में विक्रिया को प्राप्त होता है जो भोक्तृत्व तो जो है वो चेतन ही है चेतन का स्वरूप ही है चेतन ही चिन्ह मात्र स्वरूप ही है, है। परिणाम नहीं है जातंत्र परिणाम नहीं है वो जो भोक्तृत्व तो ये विशेषता और कर्तृत्व जो तो है जातंतर वस्तुंतर परिणाम है अन्य वस्तु बन जाना है बस बन जाना है, है। चिन्ह हमने कहा सांख्य कहता हमने बता दिया है, पुरुष चिन्ह सच स्वात्म अपने आप में स्थित होकर के स्वात्म स्वात्मस्त अपने आप में रह करके बिक्रिया को प्राप्त तत्वांतर नहीं होता पुरुष जैसे दूध दही बन जाए वैसे पुरुष बिगड़ करके भोक्ता बन जाए ऐसा नहीं है तत्वंतर नहीं होता अपने आप में स्थित होकर के स्वात्मनी स्थित स्वात्मस्तर अपने आप में स्थित होकर विक्रिय विकृत होता है पुरुष भुंजानो भोग करते अवस्था में कष्ट है जो भोग अवस्था आएगा भोक्तृत्व तो लाते समय में बिक्री विकार को प्राप्त होता है पुरुष अपने आप में स्थित होकर के न तत्वांतर परिणाम है ना तत्वान्तर परिणाम वस्तांतर होकर के नहीं होता यह है भोक्तृत्व पुरुष को इसलिए भोक्ता कहा गया वस्तर परिणाम नहीं होता तत्वान्तर परिणाम नहीं होता प्रधानंतु और जो कर्ता बनना है प्रधान में तो वो प्रधान तो परिणाम में ना परिणाम है है विकार को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो तत्वांतर होकर के विकार को प्राप्त होगा उसमें तीन दो सदस्य आएगा क्या क्या आएगा अनेकत्व अशुद्धत्व अचेतनत्व तो। इसलिए वो अनेक है प्रधान अनेक है एक नहीं अनेक Hmm. दिखाई दे रहा है कार्य रूप में आ गए हो अनेक तत्वांतर परिणाम परिणाम हो जाना है आदि से कौन परिणत तो होगा प्रधाना हो है इसलिए अनेकत्व दोष है उसमें दूसरा अशुद्ध अशुद्धि दोष जो अनेक होगा अशुद्ध होगा अशुद्धि दोष है उसमें तीसरा अचेतनत्व दोष है जो अनेक होने वाला अचेतन होता है दोष युक्त है प्रधान अचेतनम च इत्यादि धर्मवत इत्यादि धर्म वाला हो, हो जाता है कौन प्रधान अनेकत्व अशुद्धत्व अचेतनत्व आदि धर्म वाला हो जाता है कौन प्रधान ये हो तो जाता है तत्वान्तर परिणाम होता है इसलिए कर्तृत्व तो, भोक्तृत्व तो में ये विशेषता है भोक्तृत्व तो, तो स्वरूप भूत विक्रिया है और ये कर्तृत्व तो जात्यंतर वस्तर होकर के करता बनना है प्रधान स्वयं तो कुछ करना नहीं महदादि रूप होने के बाद में बनना है विपरीत पुरुष और उसे विपरीत पुरुष विपरीत क्या है वो एक है शुद्ध है चेतन है इसमें तीन धर्म दिखाया था ना अनेकत्व तो, असुद्धत्व तो, अचेतनत्व तद तो, पुरुष पुरुष ऐसा है ये कहा च के ऊपर एक नंबर के बदि च इत्यादि इत्यादि च इत्यादि छेद ऐसा पद छेद कर मैंने कहते हैं चेत्यादि नहीं पढ़ना च इत्यादि ऐसा परिच्छेद कर देना कहते हैं भाष्य में ऐसा परिच्छेद चैत्यादि न बोलना च आगे इत्यादि आत्मन से कौन हुआ है समझना ऐसा तथा जा। जा, जा कहा तथा इत्यादि से चिखा तथा च अनेकत्वादि धर्म का तो इससे यह सिद्ध होगा कि अनेकत्वादि धर्मा ने प्रधान ये सिद्ध हो, सिद्ध हो जाएगा कहा चाव जा प्रधान प्रयोग तथा च प्रकाश्य धर्मवत प्रांतः प्राचीनों ने ऐसा कहा या चा के अर्थ ऐसा निकाला है जो च भाष्य है कि अचेतमं इत्यादि में च का अर्थ प्राचीन ने क्या कहा तो च जो शब्द है उसका प्रकाश्य भाव प्रधान प्रकाश्य अर्थ है उसका भाव प्रधान है प्रकाश्य अन्य द्वारा प्रकाशित होता है जो अचेतन होता है अशुद्ध होता है अनेक होता है अनेके द्वारा प्रकाशित होता है, इसे है। प्रधान प्रकाश है ऐसा कैसा है प्रकाश्य प्रकाश है. प्रधान जैसे वचने सूत्र में द्वित्वत्व निमित्त बोलते हैं भाव प्रधान निर्देश सूत्र में मान धर्म लगाकर बोलना चाहिए वहां धर्म ने द्वि दी, दी, दी बच्चे बच्चे एक बोला हुआ है वृत्ति क्या लिखते हैं द्वित्व एक द्वित्व विवक्षा एक वचन होता है कहा भाव प्रधान निर्देश यहां भी का अर्थ प्रकाश्य कहा प्रकाश्य में प्रकाश्यत्व अर्थ लेना यह अर्थ होगा तथा तथा प्रकाश्यत्वादि धर्म प्रकाश्यत्वादि धर्मवान है च से यह अर्थ लेना कौन प्रधान पुरुष उसे विपरीत है वो प्रकाशक रूप में है प्रकाश्य नहीं है अनेक नहीं है अशुद्ध नहीं है अचेतन नहीं है विरुद्ध है इत्यादि कहा अच्छा तो सांघ ने जब यह बताया विशेषता बताई कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो में विशेषता बताई ये स्वात्मस्त परिणाम है भोक्तृत्व तो और तत्वांतर परिणाम है भोक्तृत्व तो ऐसा कहा उसके ऊपर सिद्धांत बोलते हैं नाशो विशेष हो मात्रत्व केवल शब्द मात्र का प्रयोग है विशेष तो दिखता नहीं दोनों तो तुमने शब्द ही बोला कर्तृत्व और भोक्तृत्व के विषय में शब्द मात्र भेद है को चाहता नहीं विशेष तो कुछ सिद्धांत है क्यों प्राग उत्पत्ते केवल चिन्ह मात्र पुरुष से भोक्तृत्व तो नाम पुरुष में जो भोक्तृत्व तो धर्म दिखना है भोग से पहले किस अवस्था में था पुरुष चिन्ह मात्र था बाद में भोक्तृत्व तो आएगा पहले चिन्हमात्र है अच्छा ये दिखाते हैं प्राग भोग उत्पत्ति भोग उत्पत्ति के पहले भोग सुख दुख का अनुभव करने करते काल में भोक्ता कहेंगे ना उसको तो सुख दुख के अनुभव अनुभूत होने से पहले अवस्था जो होगी कैसी अवस्था रहेगी रहे उसकी अवस्था प्राग भोगोत्पत्ति भोग शब्द का देना सुख दुख का साक्षात्कार भोग शब्द यही होता है सुख या दुख का अनुभव होना है उसी का नाम भोग है उसे भौक्त्व कहना है तत्काल में भौक्तृत्व बहुत भोक्ता बोलना है तो भोग प्राग भोगोत्पत्ति भोग उत्पत्ति से पहले है वो। भोग उत्पत्ति से पहले माना सुख दुख पैदा होने के पहले तो भोक्ता नहीं कहेंगे उसको उस काल में क्या बोलेगे चिन्मात्र पुरुष को कहेंगे केवल चिन्मात्र पुरुष केवल चिन्मात्र पुरुष है उसका भोक्तृत्व तो नाम उसमें भोक्तृत्व सिद्ध तो कर रहा है क्या करेंगे विशेष भोक्तृत्व नाम का विशेष होगा कब भोग उत्पत्ति काल है जाए भोग उत्पत्ति काल में विशेष हो जाता है भोक्तृत्व यदि आता पहले चिन्हमात्र पुरुष है सुख दुख के अनुभूत होने के अनुभव के पूर्व अवस्था चिन्हमात्र है सुख दुख के अनुभव काल में भोक्तृत्व यदि विशेष हो गया पुरुष क्या हो गया भोक्ता बन गया विशेष आता है से हो गए फिर सुख दुख का अभाव होने पर भोग निवृत्त हो गया निवृत्त होने पर पुरस्त विशेषात अपेतः फिर वो विशेष से चला गया भोक्तृत्व से अलग हो गया फिर फिर चिन्हमात्र हो गया पुरुष चिन्ह मात्र होता हो है पहले भी ही था भोग काल में भोक्ता बन गया सुख दुख के अनुभव काल में भोक्तृत्व आगे भोक्ता बना फिर सुख दुख के अभाव काल में फिर चिन्ह यदि होता है तो प्रदान में भी क्या विशेषता वही होना है यदि दिखाते हैं यदि पुरुष ऐसा है चिन्ह मात्र भगवती चेत ऐसा यदि पुरुष होता है पहले भी चिन्ह मात्र भोग के पहले और भोग के पश्चात भी चिन्ह मात्र है और केवल भोग काल में ही वो भोक्ता यदि बनता है ठीक इसी प्रकार महदादी आकार परिणम्य प्रधानमंत्री जो महदादी आकार से परिणत होने से पहले प्रधान क्या तत्व परिणाम है क्या उसका प्रधान तो है महदादी महतत्वादी आकार से जब तक तो परिणाम को प्राप्त नहीं होगा तो तब तक तो है कि नहीं प्रधान है नहीं है तो तो बीच में आएगा और फिर जिस समय प्रलय अवस्था में चला गया उस अवस्था में भी कर्तित्व का अभाव रहेगा तो इसमें कर्ता और भोक्ता में क्या अंतर पड़ेगा वो चिन्ह मात्र होगा ये चिन्हमात्र नहीं होने में क्या अंतर आएगा ये बोलना चाहते हैं सिद्धार्थ यदि पुरुष भोग से पहले चिन्हमात्र स्वरूप है और भोग के बाद भी चिन्हमात्र स्वरूप होता है तो उस स्तर उसी प्रकार महदादी आकार जो महत्ववादी रूप से परिणत होने वाला प्रधान परिणाम होकर के जो प्रधान तत्व अपेत्य फिर उसके बाद उससे हट करके महदादी आकार के परिणाम से हट करके अपेत्य पुनः प्रधान फिर प्रधानी बन जाना। पहले भी प्रधान है पहले क्या नाम है उसका? प्रधान। और बाद में भी नाम प्रधान है बीच में महत्व है तत्वांतर परिणाम हुआ है, बीच पे अवस्था है जैसे पुरुष बीच में भोक्ता बनता है पहले भी चिन्ह मात्रा बाद में भी चिन्ह मात्र होता है ठीक इसी प्रकार महदादी आकार से के उत्पत्ति परिणाम होने से पहले भी वो प्रधान नाम है और मदादी आकार के लुप्त तो होने पर भी प्रलय अवस्था में प्रधान है प्रधान स्वरूपेण अवती है फिर अपने स्वरूप में रहेगा वो भी जैसे पुरुष स्वरूप से रहता है उत्पत्ति के पहले, और के प्रकार उत्पत्ति के पहले और महदादी उत्पत्ति नाश के बाद प्रधान अपने स्वरूप में रहेगा अश्याम कल्पनाया ऐसी कल्पना में न कचित विशेष कोई विशेषता तो है ही नहीं बान मात्रेण त्रेण प्रधान पुरुष विशिष्ट विक्रिया शब्द की कल्पना है है है है प्रधान भोग करता करता ही ही नहीं नहीं और पुरुष मात्र कहा दो टिप्पणी प्रधानमंत्री परिणाम प्राधान्य ध्वंस वाली ना तत्व भक्ति तू हम दो प्रधान शब्द है कहते हैं भाष्य की पंक्ति में ये ध्यान देना पहले वाला जो प्रधान है माने प्रागभाव महत्व के प्राग अवस्था के प्रधान उत्पत्ति के पूर्व अवस्था पहले वाला प्रधान शब्द कहता है और बाद वाले जो प्रधान शब्द है माने प्रलय अवस्था लेना एक ये कह रहे हैं कि प्रणिकार ठीक है तो प्रधानम यदि एकम एक जो प्रधान शब्द है दो शब्द है भाषण प्रधानमंत्र प्रधानम दो बार आया है पहले वाला जो प्रधान होगा वो हरि परिणाम प्राग, प्राग भावकालीन प्राधान्य परिणाम होना महत्व परिणाम होने का हुआ नहीं उसके प्राग भाव बैठा जी है जिस अवस्था में उस नाम के प्राधान्य लेकर के प्रधान शब्द से कहा गया यानी महत्व उत्पत्ति के पूर्व अवस्था को कहा के प्रधान कहा तद अपर फिर प्रधान दूसरे जो बाद में आया वो है परंतु त्वंस का फिर महत्वत्वादी का ध्वंसाह प्रधान महत्वत्व तो तो प्रधान रूप में रहा पहले प्रधान था बाद में प्रधान हुआ भक्ति यदि ऐसी कल्पना करनी चाहिए यह कहा तीन नंबर में कहा वाम मात्र ने प्रधान पुरुष विशिष्टादिक्रिया कल्पते केवल शब्द मात्र से प्रधान और पुरुष विशिष्ट क्रिया की कल्पना करते हो एक करता ही बनेगा भोक्ता नहीं बनता दूसरा भोक्ता ही बनेगा करता नहीं बनेगा ये बदलना चाहते हो कहा बांग विजातीय तो मानते हो वास्तव में कोई विजातीय नहीं आ सकता ये अच्छा, कहा अच्छा ठीक है देखे स्वात्मस्तो विक्रिया कहा पुरुष चिन्ह मात्र है अपने आप में स्थित होकर के बिक्रिया को प्राप्त होता है और ये जो प्रधान जो है वो रूप तत्वांतर होकर परिणाम होता है विक्रिया को प्राप्त होता है ये विशेष दोनों में कर्तृत्व में विशेषता है पूर्वाजि ने कहा उसी को लेकर कहा स्वास्थ होने चिदरूपेण विक्रिय थे जब भोक्ता बनेगा जिसका काल में चेतन रूप से विकार को प्राप्त होता है तत्वान्तर नहीं होगा अन्य वस्तु नहीं बनता ये विशेषता है ये सांख्यो ने कहा सिद्ध रूपेण विक्रिय थे और प्रधान तो तत्वांतर भुंजानी तत्वांतर परिणाम परिणाम है तत्वांतर परिणाम परिणाम चेतन जब विक्रिया को भोक्तृत्व तो भुगतान बनता है तो स्वात्मस्त तो विक्रिया होती है चेतन रूप में विकृत होता है प्रधान वस्तुंतर होकर परिणाम होता कहा था ये भाषण में कहा था प्रधान तत्वांतर परिणाम ने इसलिए जब तत्वांतर शुभ को प्राप्त होगा तो दोष आएंगे इसमें क्या क्या दोष अनेकत्व अशुद्धत्व अचेतनत्व आदि दोष आते हैं इत्यादि कहा था धर्म बोला होता है ठीक है अनेकत्व अशुद्ध आदि युक्त स्वविलक्षण भाग आदि रूपेण में रखते क्योंकि प्रधान जब परिणत होगा तो अपने से विलक्षण रूप से परिणत हो जाता है और पुरुष जो परिणत होगा वो अपने रूप में परिणत होगा भोक्तृत्व उसका स्वरूप ही है प्रधान जो होगा अपने से विलक्षण क्या अनेकत्व प्रधान एक है अनेक हो जाते हैं क्योंकि अशुद्धि आदि आ जाएंगे जहां अनेक होगा अशुद्धि होगी अरे अशुद्धि और अचेतनत्व भी होगा जो अनेक होने वाले इत्यादि अनेकत्व अशुद्धि आदि विलक्षण अपने से विलक्षण माना प्रधान जो होगा अपने से विलक्षण रूप से परिणत हो जाता है पुरुष तो अपने स्वरूप से ही परिणत होगा ये दोनों विक्रिया यही विशेषता है पूर्वादि ने कहा विलक्षण महदिपेण अपने से विलक्षण जो महत्व रूप से परिणत होता है पुरुष और प्रधान में विशेषता है विक्रिया यही विशेषता है पूर्वाधि ने कहा पुरुष से चिद रूपेण न रूपांतर आपत्ति अशुद्धादि पुरुष अपने स्वरूप से ही परिणत होता है भोक्ता जब बनेगा उसका स्वरूप ही है भोक्तृत्व रूपांतर नहीं है ये परिणाम आरोप होता है परिणत होने से न रूपांतर आपत्ति रूपांतर की आपत्ति मानी प्राप्ति नहीं है रूपांतर नहीं होता न रूपांतरापत्ति रूपांतर की प्राप्ति नहीं है अशुद्ध आदि कम बात अशुद्ध आदि की प्राप्ति नहीं है अपने स्वरूप से ही परिणत होता है वो और प्रधान में अशुद्ध आदि भी और रूपांतर भी होना क्यों अन्य रूप से हो जाना रूपांतर भी प्राप्ति है स्वरूप से नहीं भिन्न रूप से परिणाम होना है आकारांतरे प्रधान तो आकारां भिन्न आकार से परिणत होना है अपने आकार से भिन्न आकृति से परिणत होना है प्रधानमंत्रु आकारांतरेण भिन्न आकृति से होना है परिणत होने से परिणाम पूर्व रूप त्याग प्रधान जो है पहले रूप को परित्याग करेगा तभी रूपांतर होगा जैसे दूध का त्याग होने से अशुद्धि जब पूर्व रूप का त्याग होगा तो अशुद्धि आदि दोष आ जाएगा अचेतत्व आ जाएगा अशुद्धि भी आएगा अनेकत्व भी आएगा यह विशेषता है कहा सिद्धांत पूछता है किंचित नहीं है, किम अलग है चिद रूपेण अलग है ध्यान देन देना कि परिणाम आगंतुक चेतन का जो परिणाम बोलते हो चेतन रूप से ही परिणत होता है बोलते है चेतन जब भोक्ता बनेगा उसका परिणत होता है चेतन पुरुष तो वो जो चिद रूप से परिणाम होना है चेतन को वो आगंतुक है या स्वाभाविक है सिद्धांत तो पूछते हैं चेतन पुरुष है उसको चिदरूप से परिणत होना है जिस काल भोक्ता बनना है उसका परिणाम होना है चिन्हमात्र में रहेगा भोक्ता बनेगा कि चिदरूप से ही बना है बोला है अपने स्वरूप से ही परिणत होने कहा उसके बारे में पूछते हैं क्यों चिदरूपे परिणाम जो चिद रूप से परिणाम तुमने तो बताया पुरुष का परिणाम रूपांतर से नहीं होता बताया ये विशेषता है और प्रधान का परिणाम रूपांतर से होता है यह विक्रिया दोनों कर्तृत्व भोक्तृत्व विशेषता कहा था तो अब पुरुष के बारे में सिद्धांत पूछते हैं कि परिणाम आगंतु को वा न जो चिद्रूप से परिणाम होना है भोकता, भोकता बनने के लिए वो क्या आगंतुक है नैमित्तिक है अथवा स्वाभाविक है आगंतु को वा आगंतुक है आगंतु नैमितिक किसी निमित्त जन्य है अथवा स्वाभाविक है ये पूछते हैं अच्छा चार नंबर की टिप्पणी आगंतु को माना नैमित्त को जन्य दिया आगंतुक का अर्थ है नैमित्तिक होता है किसी निमित्त से आने वाले को आगंतुक बोलते हैं अथवा जन्य होता है वो अर्थात ना स्वाभाविक दो में से क्या मानते हैं आद्य राष्ट्र कहाि मानोगे आगंतुक मानोगे उसको जो चित्रूप से परिणाम हो रहा है चेतन का भोक्ता बनना है अवस्था में उसका आगंतुक मानने पर विशेष महत्व विशेष हो गया वो आगंतुक विशेष हो गया नैमित्तिक विशेष हो गया निमित्त विशेष हो गया विशेष ना अनितत्वादी आपत्तिया तो विशेष होने से पुरुष भी क्या हो जाएगा फिर अनित्व दोष भी आएगा विशेष हो गया जो विशेष होगा अनित्य होगा आपत्तिया प्राप्त प्रधान आदि विशेष प्रधान से अविशेष ही हो गया वो भी जैसे आगंतुक आ गए वहां महद आदि वो दूषित हो गया वैसे पुरुष भी ऐसे हो जाएगा आगंतुक मान्य पर अच्छा प्रधान प्रधाना प्रधान से समाजी हो गया विशेष हो गया भोगान पुनः स्वरूप स्वरूपावस्थान नित्य कहेंगे नहीं नहीं पुरुष तो होता है ना भोग भोग काल में तो दोष दोषयुक्त तो हो गया कि तो भोग के बाद फिर अपने स्वरूप भी हो जाता है अपने स्वरूप में रहता है इसलिए वो दोष नहीं लगेगा भोग से पहले जो चिद्रूप था भोग के बाद भी चिद्रूप रहेगा यदि बोले आगंतुक ने स्वाभाविक बोलेगा भोग अनंतर पूर्ण स्वरूपावस्था भोग के बाद फिर अपने स्वरूप स्थित हो जाता है पुरुष वही चेतन रूप मात्र हो जाता है इसलिए ना अनित्यत्व न अनित अनितत्व अनित्त्त, अनिक्वि तो दोष नहीं आएगा पुरुष में यदि चेत ऐसा ही यदि बोलोगे तो प्रधान भी तो वैसे हो जाता है महदादी तत्व के प्रलय होने पर अपने रूप में रहेगा वो भी क्या विशेषता है प्रधान भी तो महातत्वादी आकार से परिणत होने के पहले जो अवस्था है प्रधान अवस्था महत्वादी प्रलय होने पर भी वही अवस्था में जाना है एक ही है क्या क्या विशेषता है दोनों में कोई विशेषता नहीं प्रधान श्या प्रलय तथा तो अंगीकार प्रधान भी तो प्रलय अवस्था अपने स्वरूप में तो रहेगा जैसे पुरुष भोग काल में बिग्रिया को प्राप्त हुआ बाद पूरा फिर अपने छिन्हमात्र स्वरूप हो जाता है उसी प्रकार प्रधान भी तो वैसा ही है माने महत्वादि होकर के जब जगत बना हुआ उस काल में प्राप्त होकर जब प्रलय होगा तो उस काल में अपने स्वरूप में रहेगा कोई तो विशेषता तो नहीं होता तुमने एक प्रलय तथा तो अंगात् न तय विशेष्या दोनों में कोई विशेषता है ही नहीं प्रधान पुरुष में कोई विशेषता नहीं हो सकती है जो कि एक को करता ही है भोक्ता नहीं एक को भोक्ता ही है करता नहीं मानते विशेषता नहीं हो सकती माने तो मानना पड़ेगा भोक्तृत्व तो जैसे मानते हो आत्मा में वैसे कर्तृत्व भी आत्मा में मानना होगा दोनों को औपाधिक मानना होगा भोक्तृत्व को वास्तविक मानते हैं औपाधिक नाम की वस्तु नहीं है वहां क्योंकि अगर आगम को मानते हुए तब तो उपाधि समझते हो उपाधि से अनेक होना समझते आगम को तो भेद को नहीं मानते इसलिए केवल तर्क के आधार पर चलना है इसलिए औपाधिक नहीं मानते पारमार्थिक मानते हैं भोक्तृत्व तो पुरुष का स्वरूप ही है कहते हैं वो नहीं भोक्तृत्व भी औपाधिक है जैसे औपाधिक भोक्तृत्व है वैसे औपाधिक्वी तो पुरुष में मानना होगा न कि प्रधान ये सिद्धांतिक अच्छा। नाशो इत्यादि तो तो परिणाम होता है और पुरुष नहीं होता है करके कहा इस सब मात्र है इत्यादि कहा ठीक है संग्रह वाक्यू नाशो विशेषो वहां मतवाद यह संक्षिप्त वाक्य था इसी का आगे व्याख्या करते हैं भाष्य का क्या व्याख्या किया केवल केवल पुरुष नाम उत्पत्ति उत्पत्ति के उत्पत्ति के पहले पहले भोग चिन्ह मात्र था चेतन मात्र स्वरूप उस पुरुष का भोगतृत्व क्या है विशेष भोग उत्पत्ति काल में भोक्तृत्व तो विशेष यदि पैदा हो जाता है और निवृत्ते जो और भोग निवृत्त होने पर पुनस्त अपेत चिन्हमात्र विशेष हो गया था उस काल में भोकृत्व आ गया था भोग काल में फिर उससे अतिरिक्त होकर फिर चिन्ह यदि हो सकता है तो प्रधान भी तो ऐसा ही है महदादी तत्व तो परिणत होने से रूप से परिणत होने से पहले प्रधान स्वरूप है महादादि का लोक तो प्रलय अवस्था में फिर प्रधान स्वरूप ही है क्या विशेषता कहा।, कहा था यदि तो चेत महदादी आकार से परिणाम में प्रधानमंत्री अपेत्य पुनः प्रधानमंत्री स्वरूपेण अवतिष्ठते अशियाम कल्पना कल्पना में न कचित विशेष कोई विशेष तो होता नहीं तो ना। बांग ना प्रधान पुरुष केवल शब्द की कल्पना करते हैं तुम्हारे द्वारा किया जाता है शब्द मात्र से ठीक है तत्वाक्रिया कल्पनाया से, चेतन रूप से और तत्वांतरूप से करोगे माने चेत भोक्तृत्व तो सिद्ध रूप से परिणत होना और महदादि तत्वांत रूप से प्रधान को होना यह मानने पर भी कल्पना विचार ही माने विचार करने पर अर्थ तो न कशित विशेषो अर्थ से कोई विशेष विचार करने पर अर्थ से विशेषता नहीं मिलता विक्रिया मात्र उन दोनों में विशिष्ट विक्रिया करके जो बोलते हो शब्द मात्र से बोलते हो कल्पते ही उच्यते कल्पते का अर्थ उच्य त्वया उच्यते मारे द्वारा कहा जाता है ऐसा वेदांत ने अच्छा समय हो गया हैं ओम भद्रे भद्रम पश्ये जय सोशे मेरे वैंध्या